ओ oh. अठारहवें अध्याय के अंतिम में कुछ विचार विशेष में हुआ है जहां सर्वहरुमान परिपेज्य महा एकम शरण जैसे कहा गया है उस श्लोक में विशेष गीता के श्लोक का अर्थ तो हो चुका है संपूर्ण गीता का तात्पर्य किस्म है ज्ञान से मोक्ष बताता है या कर्म से मोक्ष बताता है या दोनों मिलकर के मोक्ष बताता है ये शास्त्र गीता शास्त्र का तात्पर्य क्या निकलता है? क्योंकि स्थान स्थान पर ज्ञान की प्रशंसा की है यज्ञात अमृत आदि है ज्ञान कर ही अमृतत्व प्राप्त करता है आया ज्ञान के विशेषता दिखाई दिखा है और कई कर्म की कर्म ने बा अधिकार अत्यादि है तो जब दोनों की चर्चा है तो एक तीसरी कोटि भी आ जाता है दोनों मिलकर के हो यह संभावना इसमें भी है ज्ञान कर्म उभय मिलकर मीमांसक लोग बोलते हैं जो कट्टरवादी मीमांसक है पूर्व मीमांसक कर्म से ही मोक्ष कर्म माने केवल नित्य कर्म करता रहता है जीवन भर बस उतने से मोक्ष हो जाता है ये उनका कहना है कट्टरवादी जो होंगे दूसरी कहते नहीं शास्त्रों में ज्ञान की भी चर्चा है केवल कर्म से मोक्ष मानना ठीक नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय होकर के मोक्ष देना ये वर्ग प्रपंचादी है उपवर्षादी हैं आचार्य लोग ज्ञान कर्म समुच्चय होकर के मोक्ष होगा दोनों करेगा जीवन में केवल कर्म मात्र नहीं दोनों तो, सिद्धांत का कहना है नहीं ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है कर्म से भी नहीं ज्ञान कर्म सम्मिलित से भी नहीं दोनों से नहीं होगा ज्ञान कर्म सम्मिलित हो ही नहीं सकते विरोधी है, है। मैंने कहां तक विरोध अंधकार और प्रकाश के समान विरोध दोनों का ज्ञान और कर्म का कर्म अज्ञान के कार्य है तो अज्ञान में तम होता है अंधेरा होता है अज्ञान प्रकाश होता है सहाअवस्थान होना संभव नहीं दोनों का ज्ञान कर्म समिश होना तो संभव ही नहीं है और कर्म मात्र से मोक्ष मानना भी नहीं हो सकता सिद्धांत कह रहे वेदांत का, का कहना है क्यों कर्म अज्ञान जन्य है तो अज्ञान से अज्ञानजन्य कार्य से अज्ञान का नाश नहीं।, नहीं हो सकता आत्मा का अज्ञान है बंधन यही है और कर्म अज्ञान से जन्य है आत्मा के अज्ञान से जन्य कर्म होता है देहादि में आत्मबुद्धि तो होकर कर्म होता है वो तो कर्म अज्ञान जन्य होने के कारण वो भी अज्ञानी है तो अज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होता अधेरे से अधेरा भागता है क्या नाश नहीं होता तो कर्म से मोक्ष माना ठीक नहीं है ज्ञान कर्म समुचित हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता तम और प्रकाश किसमान विरोध है दोनों का और कर्म से भी मोक्ष नहीं हो सकता अज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं हो पाएगा या ज्ञान का नाश करना है आत्मा का अज्ञान का ज्ञान के द्वारा इसलिए दोनों से नहीं हो सकता है सिद्धांत का कहना ही होगा वेदांति का कहना होगा इसमें बड़ी लंबी चर्चा है थोड़ा तो सावधानी से सुनिए आखिर में निष्कर्ष निकलेगा किससे मोक्ष होता है जीवात्मा को संसार दुख से निवृत्ति किससे होगा ज्ञान से होगा कर्म से होगा या उभय से होगा शेष विचार विशेष विचार है। गीता का तात्पर्य किस्म है ज्ञान से मोक्ष बताने में तात्पर्य है अथवा कर्म से मोक्ष बताने में तात्पर्य है अथवा ज्ञान कर्म उभय से मोक्ष बताने में तात्पर्य है तात्पर्य तो कोई भी एक वाक्य आता है तो उसका निष्कर्ष निकलता है तात्पर्य उसको बोलते है एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि कितने कथन का तात्पर्य है यह तात्पर्य बताना है तो कहा पूर्वादी ने खुद कहा था कर्म से मोक्ष हो जाएगा इत्यादि कहा था पूर्वादी ने अपने भाष्य में कहा था मोक्ष तो अकार्य है का कार्य है ही नहीं तो ज्ञान क्या विशेषता करेगा मोक्ष को पैदा क्या करना है कार्य तो है ही नहीं मोक्ष तो ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं पूर्वादी बोल रहा था नित्य वस्तु कर्म ज्ञान किसी द्वारा किया नहीं जाता इत्यादि केवल ज्ञान भी तो अनर्थ की है सिद्धांत का अगर तो पूर्वादी बोलते ज्ञान भी तो अनर्थक है जो तो मोक्ष नृत्य है तो ज्ञान से क्या होगा उसमें मोक्ष पहले से विद्यमान है नित्य, तो क्या पैदा करेगा वो ज्ञान की आवश्यकता क्या है तो श्रीकांत ने कहा ना अविद्या का निवर्तक होता हुआ वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता हुआ दृष्ट कैबल्य फलावसान कहा था देखा गया है कैबल्य फल पर जाकर अवसार होता है किसका ज्ञान का समाप्ति कहां अकेले भाव में आत्मभाव में परिवर्तन हो जाता ज्ञान इसका क्या करता हुआ अविद्या का निवृत्ति करता हुआ आत्मा को प्रकाश कर देता है जैसे अधेरे में रखा हुआ घट होता है तो जाना नहीं जा रहा है अधेरे से आवृत है घट आच्छादित है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता क्या प्रकाश किसके लिए उपयुक्त दीपक आदि हम प्रकाश जलाते हैं मैंने अधेरे का नाश करता हुआ घट को प्रकाशित कर देता है जिस प्रकार जो प्रकाश घट को प्रकाशित कर देता है अप्रकाशित घट को प्रकाशित कर देता है, है। मैंने उत्पन्न नहीं करता नित्य है घट पहले से विद्यमान है तो वहां अधेर को भगाता हुआ प्रकाश घट को प्रकाशित कर देता ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान जो होगा ये अविद्या का निवृत्ति करता हुआ अज्ञान की निवृत्ति करता हुआ उस कैवल्य वस्तु को प्रकाशित कर देता है नित्य होने पर भी ज्ञान की आवश्यकता है आत्मा नित्य है उपलब्धि के लिए किसके लिए उत्पत्ति के लिए नहीं नित्य है आत्मा उत्पन्न नहीं करेगा ज्ञान उपलब्धि कराएगा अज्ञान द्वारा आवृत्त था उसको उपलब्धि करा देता है सिद्धांत में कहा हुआ है इसी का आगे दृष्टान्त देना जाते हैं किस प्रकार तो जैसे रज्जु आदि के विषय में देखा गया है कहते हैं ये कहना है यदि उत्तम अविद्या ज्ञान से कैबल फलावसायित्व तो दृष्टम त्र दृष्टान्त वहां सिद्धांत ने कहा था अविद्यावर्तकत्व सती दृष्ट कैबल फलावसा नत्ते ज्ञान के कहा था उसके लिए दृष्टांत है उस विषय में दृष्टांत है कहते हैं यदि उत्तम जो कहा गया सिद्धांत के द्वारा अविद्यावर्तक ज्ञान से अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान होगा वो ज्ञान निवर्धक ज्ञान से कैबल्य फलावशायी तो केवल से भाव कैबल्य आत्माभाव रूपी जो फल है उस ज्ञान का फल प्रयाम क्या होगा आत्मा जी प्रकाशित करेगा वो ये जो कहा गया था तत्र दृष्टांत हो उसी के विषय में दृष्टांत देते हैं जैसे कैसे रज्वादि विषय एक ऐतिहासिक भाषिकार लिखते हैं रज्वादि है, रज्ज्वादि जो विषय है रज्ज हो चाहे मरुभूमि हो इत्यादि चाहे सीपी का टुकड़ा हो आदि से सब जहां जहां भ्रम होता हो भ्रमस्थान या भी भ्रम है आत्मा में भ्रम मनुष्य रूप भ्रम हो रहा है जितने भ्रमस्थान हो होता है कार्य होते हैं वहां रज्जवादि विषय रजवादि विषय में सर्पादि अज्ञान सर्पादि का भ्रम हो गया सर्पादि भ्रम हो गया उसका कारण क्या था अज्ञान किसका अज्ञान रज्जू का अज्ञान रज्जुवादि विषय में सर्पादि रूप जो भ्रम है और उसका भ्रम का सर्प दिख रहा है रज्जू नहीं सर्प सर्प मान रहा है उसका कारण क्या है रज्जु का ज्ञान है यही है सर्पादि विषय चाहे मरूभूमि में घटा हो चाहे सुक्ति में घटाओ कहीं घटाओ जहां जहां भ्रम होता हो परम के विषय में रज्वादि जो अधिष्ठान बने हुए होते हैं रज्वादि विषय सर्पादि अज्ञान तमो ने गुर प्रति प्रकाश फलव बोल दिया है तो उसका जब रज्जु में सर्पबुद्धि हो जाती है तो उसका अज्ञान है रज्जु का अज्ञान है उसका कारण सर्प का कारण रज्जु का ज्ञान है उस जो रज्वादि में सर्पादि का भी निवर्तक और उसके कारण जो अज्ञान है उस तम का भी निवर्तक जैसे प्रदीप का प्रकाश होता है अधेरे अंधेरे में सर्प बुद्धि हो गई थी रज्जु में प्रदीप जलाएंगे दीपक जलाने पर क्या वो प्रकाश क्या काम करेगा रजुआदि का जो अज्ञान का नाश कर देगा रजुवादि ज्ञान हो जाता है प्रकाश करेगा रज्जु को क्यों करेगा देगा है करके ज्ञान होगा जब तक प्रकाश नहीं जला तब तक सर्पबुद्धि हो रही थी रज्जु का ज्ञान था प्रकाश जलने पर अधाग्य मान रज्जु का ज्ञान नष्ट हो गया सर्प भ्रम भी नष्ट हो गया रज्जु को प्रकाश कर देता है जिस प्रकार कर को करता है इस प्रकार आत्मा को प्रकाश करता है ज्ञान अविद्या का निवृत्ति करता हुआ और शरीर आदि जो भ्रम हो गए थे मैं मनुष्य हूं आत्मा क्या क्या ज्ञान शरीर रूप में दिख रहा है ये भ्रम हुआ है विक्षेप शक्ति ने काम किया है यह भ्रम को निवृत्ति करता हुआ इसका ज्ञान को नाश करता हुआ आत्मा ज्ञान आत्मा को प्रकाश कर देता है ये दृष्टांत हो गया रजुआदि विषय को, को दृष्टांत बना दिया यही है रजुआदि विषय सर्पादी अज्ञान तमो सर्पादी जो अज्ञान रूपी तम है उसके निवर्तक जैसे प्रदीप का प्रकाश फलशाली होता है कैसा होता है रज्जु का ज्ञान कराता है मुश्काल में ठीक किसी प्रकार है कहा विनिवृत्त सर्प विकल्प ये तो दृष्टांत हो गया यहां देखना विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैबल्य प्रसाणों में प्रकाश वाला वह वा। दीपक जलाने का फल क्या हुआ वहां जो रज्जु अंधेरे में पड़ने से सर्प बुद्धि हो गई थी उसका कारण अज्ञान था रज्जु का ज्ञान वहां विनिवृत्त हो गया सर्प बुद्धि भी हो गई और उसके कारण जो अज्ञान में नाश हो गया किसके द्वारा तो अंधकार भी नाश हो दीपक के द्वारा किसके द्वारा विनिवृत्त सर्प जहां निवृत्त हो गया सर्प रज्जु जल क्या दीपक जलाने पर सर्पबुद्धि समाप्त हो गई ल्प पर रूपी जो विकल्प हुआ था पड़ी थी रज्जु विकल्प हो गया था सर्क कैबल्य फल बसा कैबल्य अकेला होना है वहां रज्जु अकेला होना है कि प्रकाश फलम प्रकाश दीपक जलाने का फल यही होता है रज्जु का ज्ञान हो जाना अनुपलब्ध रज्जु थी उपलब्ध हो जाना सर्प बुद्धि होने के कारण रज्जु होते हुए अनुलब्ध थी क्या थे होते हुए अनुपलब्ध रज्जु की प्रकाशित रज करने वाला प्रकाश ऐसा होता है दीपक आदि तथा ज्ञान ज्ञान भी ऐसा ही है बस दृष्टान्त दे दिया इस प्रकार ज्ञान को समझ रहा आत्मज्ञान को समझ रहा जो माने आत्मज्ञान क्या काम करता है जो आत्मा का अज्ञान और तज्ञन भ्रम मानी शरीरादि बुद्धि मनुष्य आदि बुद्धि ब्रह्म है जैसे रज्जु में क्या ज्ञान से सर्प भ्रम पैदा होता है आत्मा के अज्ञान से शरीर पैदा हुआ है यही विकल्प है ये दोनों को निवृत्ति करता हुआ आत्मज्ञान उस आत्मा को प्रकाशित कर देता है है। आत्मा को उत्पन्न नहीं करता नित्य होने पर भी प्रकाशित की आवश्यकता है कि जैसे अंधेरे में पड़ा हुआ घट है रज्जू को जानना जैसा होता है होते हुए नित्य है यानी कि रज्जू को उत्पन्न तो करेगा नहीं रज्जु का ज्ञान होते हुए रज्जु को उपलब्ध करा देता है वहां सरको भी ब्रह्म को नाश करता हुआ रज्जु के जो अज्ञान था जिस कारण से सर्प बना हुआ है उस अज्ञान को नाश करता हुआ जो प्रकाश में काम करेगा अधेरा भगाता हुआ सर्प बुद्धि को नष्ट करता हुआ जैसे रजू का ज्ञान करा देता है ठीक इस प्रकार आत्मज्ञान भी यही काम करता है तो ज्ञान से मुख्य कहना ठीक है ये कहना है सिद्धांत का आनंद देखे हुए क्रियाओं में देखते हम ये तो अज्ञान के बारे में कहा रज्जु के बारे में ये दृष्ट विषय है जान रज्जु का अज्ञान तो अदृष्ट था उसको दृष्टांत दिया गया था दृष्टान देखे हुए विषय को दृष्टांत है दृष्टार्थ विषय था कौन रज्जु के अज्ञान को लेकर जो दृष्टार्थ है प्रयोजन जिसका अर्थ विषय तो देखा गया है जिनका कैसा छीद क्रिया अग्निमंथन आदि राम लकड़ी काट रहा है कोई काष्ट को छेदन कर रहा है छेदन क्रिया देखा जाता है वो लकड़ी कट रही है अथवा अग्निमंथन कर रहा है अग्नि काष्ट अरण्य में अग्निमंथन चल रहा है अग्नि निकालने के लिए क्रिया हो रही है काष्ट में इत्यादि देखे गए क्रिया इनमें व्यापृत कर्ताधिकार का व्यापार युक्त तो, कर्ताधिकारक वह व्यापृत हो गए किसके लिए लकड़ी काटने के लिए काष्ठ छेदन के लिए अथवा अग्निमंथन के लिए जो प्रयुक्त हुए कर्ताधिकारक जो जो उपकरण आदि करता आदि थे सब वहां जुटे हुए अग्निमंथन के लिए अथवा ष्ट छेदन के लिए द्वैती भाव उसकी फल देखा गया क्या देखा गया काष्ट छछेदन था वह टुकड़ा हो जाना फल देखा गया क्रिया और उसमें अग्निमंथन में अग्नि उत्पन्न होना फल देखा गया क्या देखा गया क्या है? द्वैदी। द्वैदी। द्वैदी भाव अग्नि दर्शन आदि फलाद अन्य फले कर्मांतरे व्यापार वो जो व्यापार जिनके हो रहे थे कर्ता कारक आदि का व्यापार था जिसमें अग्निमंथन में अथवा का छेदन में लगे हुए कर्ता आदि थे उनका अन्य फल ये इस फल को छोड़ करके वह द्वी फल सिद्ध होता कौन फल या तो अग्रि निकलना फल है या काष्ट द्विधिकार में होना फल है अन्य फल में अथवा कर्वातर अन्य कर्मों में व्यापार वजह जा सकते उन कर्ताओं की कर्ता अधिकारों का जो व्यापार युक्त कारक थे उनका अन्य कर्म में अथवा अन्य व्यापार अन्य कर्वातर में अन्य फल में होना संभव नहीं है जिस प्रकार है ये तथा ज्ञान निष्ठा क्रिया या ज्ञान निष्ठा रूपी जो क्रिया हो रही है धातु में प्रयोग होते हैं ज्ञान निष्ठा क्रिया दृष्टार्थ में देखा जाता है ज्ञान का फल भी देखा जाता है क्रिया देखी जाती है ज्ञान व्यापृत से ज्ञात्राधिकारक से वह व्यापार युक्त है यहां क्यों ज्ञाताधिकारक ज्ञाता जय है यहां ज्ञात्राधिकारक आत्मकैवे फल आत्म कैवेल कै एकमात्र फल होता है जो ज्ञान निष्ठा में लगे हुए ज्ञाता आदि है उनके लिए फल क्या होगा ज्ञान चाहने वालों के लिए फल एक ही होगा आत्म कैवेल फल ही होगा ध्यान ज्ञान में लगे हुए ज्ञान रूपी क्रिया में लगे हुए कर्ता का फल ज्ञाता होगा फल एक ही है। फल है अन्य फल है अन्य फल में उनके प्रयुक्त प्रयोग होता है ज्ञाता आदि का उस और कर्मांतर में भी नहीं होगा प्रवृत्तें अन्य कर्म भी प्रवृत्त अन्य फल में प्रवर्तन नहीं होती एक ही फल होगा उनका किसका आत्म कैवल्य फल होगा किस ज्ञान क्रिया में लगे हुए व्यक्ति होंगे किसान ज्ञान क्रिया में तो ज्ञाता अधिकारक होंगे वहां उनका परिणाम एक ही होगा क्या होगा आत्म कैवल्य फल ही होगा अन्य कोई फल नहीं हो सकता ना ज्ञान निष्ठा कर्मसहिता ऊपर इसलिए ज्ञान निष्ठा जो है ना कर्मसहित होना तो संभव नहीं ज्ञान कर्म समस्या होना संभव नहीं तो अन्य कर्मों में अन्य क्रिया में प्रवृत्त होना संभव है ज्ञान क्रिया में लगवे हुए एक ही है, है उसका आत्मा का है उसका तो अन्य कर्मों में अथवा होना संभव नहीं है फलांतर में संभव भी नहीं है ये कहा कर्म सहित ज्ञान नहीं हो सकती मानी ज्ञान कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता यह सिद्धांत ने कहा ठीक है उक्त विषय जो पूर्वोक्त विषय है क्या विषय था अविद्या अविद्यावर्तक से दृष्टि का तो विफलावशाता यही है आत्मज्ञान यही होता अविद्या का निवृत्त करता हुआ दृष्टा कैवल्य फल वाला होता है वो कहा उठते विषय तबोनिवर्तक प्रकाश कस्मिन फल परिवसान तथा इस विषय में तबोनिवर्तक जो प्रकाश का, का दृष्टांत किया है अधेरे का निवर्तक जो प्रकाश है अधेरे में रज्जु में सर्पबुद्धि हो रखी थी अधेरे के कारण तो उसे भ्रम हो गया सर्वबुद्धि भ्रम हो गया अधैर्य के काल रहे तो तमोनिवर्तक जो प्रकाश है अधैर्य के निवर्तक जो प्रकाश है कश्मीर फले है परिवशन उसका फल किसमें होगा क्या फल में परिवर्षित होगा कहते हैं रज्जु में रज्जु के ज्ञान रूप में परिणत होगा वो एक उत्तर दिया था विनिवृत्त इत्यादि सब किस फल में प्रयुक्त होता है वो विनिवृत्त सर्प विकल्प का विकल्प रज्जु का ही बल्य प्रकाश मलम कुछ दीपक जलाया जाता है अधेर में सर्प बुद्धि होने पर दीपक क्या काम करता है जो निवृत्त हो गया विशेष रूप से निवृत्त सर्प बुद्धि सर्व विकल्प हुआ था वहां वो रज्जु कैबेल ज्ञान ही वहां होगा ये तो रज्जु है ऐसा है। एक एकमात्र रज्जु का ज्ञान ही काम होता है फल होता उसका जिस प्रकार इस प्रकार यहां भी कई बेले फल होगा आत्मा आत्मज्ञान का फल कई बेले कहा कि मे प्रदैव प्रकाश अध्यय में, में दीपक जलाया जाता है रजु में सर्वबुद्धि हो रखी थी प्रांति से रज्जु के अज्ञान से प्रांति है सर्वबुद्धि कारण है अज्ञान रज्जु का ज्ञान उसमें प्रदीप प्रकाश का क्या काम करता प्रकाश है सर्वभ्रमनिवृत्ति द्वारा सर्ववृद्ध जो भ्रम हुआ था जिसमें रज्जु में रज्जु को सर्व मान्यता आ गई थी रज्जुमात्रे परिभाषना रज्जुमात्र में परिवसन हो जाता कौन वो जो प्रकाश दीपक जलाया गया था रज्जु में जाके समाप्ति हो जाती है जो तो रज्जु है ज्ञान करा देता है ठीक इस प्रकार आत्मज्ञान से आप जो आत्मज्ञान है जो मोक्ष का साधन माना हुआ है तद अविद्या आत्मा।, आत्मा का अविद्या आत्मा का ज्ञान तद आत्मा उसका ज्ञान तस्य अविद्या से अविद्या तद अविद्यावृत्ति उसके अविद्या अज्ञान की निवृत्ति करता हुआ जैसे रज्जु के अधेरे को अज्ञान को हटाता हुआ रज्जु का ज्ञान करा देता है ठीक इस प्रकार आत्मा का आत्मज्ञान भी आत्मा के अज्ञान को हटाता हुआ उसका अज्ञान हटाता हुआ आत्मा कैबल्यवसारम एक बात रहा आत्मा भी परिसम्ति हो जाती है आत्मज्ञान का तो फल यही बताएगा गया दाष्टान्तिक व सिद्धांत यही बताया तथा करके तथा ज्ञानमश कहता ठीक आपको कहते हैं ज्ञात्रादि नाम जो ज्ञान के लिए लगे हुए ज्ञात आदि होते हैं किसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए लगने वाले ज्ञाता आदि का जो प्रयोजन किसमें होगा कोई एक विषय का ज्ञान होगा क्या होगा कोई एक विषय विषय का ज्ञान होना है अन्य कर्मों में उसका परिभषा नहीं होना ज्ञाता आदि का क्यों किसी विषय को जानकारी के लिए चल रहा हैं वो तो विषयांतर में जाना संभव नहीं, नहीं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं ज्ञात्रा आदि राम जो ज्ञाता आदि कारक है ज्ञान निष्ठा हेतु ज्ञान निष्ठा के हेतु होते हैं ज्ञान ही प्राप्त होना ही ज्ञाता आदि को क्या प्राप्त होगा ज्ञान प्राप्त होना है ज्ञान निष्ठा के हेतु बनते है, है को ज्ञाता अधिक कर्मांतरिक प्रवृत्ति संभवात पूर्वादिव बोलता है कर अन्य कर्म भी प्रवृत्ति हो जाती है संभव होने से कर्म सहित कई बल्य अवसान हो है। हैं कर्म सहित जो विद्या है ना ज्ञान है वो ज्ञान निष्ठा सहाकार ज्ञान निष्ठा कर्म सहित ज्ञान निष्ठा कई बल्यवसायी नहीं कहा पूर्ववादी बोल रहा है मीमांसक की ओर से कहा जा रहा है समुस्यावादी कह रहा है ज्ञान सहित कर्मसहित ज्ञान या निष्ठा कैबिल्य को सब में प्राप्त कराने वाली इच्छेद ऐसा कहे तो कहते सिद्धांत करता कर्मशहित नहीं केवल क्या कहना है दृष्टार्थ नाम कहा सिद्धांत कहा यही कहा था दिर्ष्... देखो देखा गया जो विषय है ना? छेदन के लिए लगे हुए ज्ञान कर्तादिकारक है किसके लिए लकड़ी काटने के लिए कर्ता करण आदि सामग्री जुटे हुए हैं लकड़ी को टुकड़ा तो करने के विचार से अथवा अग्निमंथन अग्नि प्रकट करने के लिए लकड़ी का मंथन चल रहा है जिनका कर्ता कर्ताधिकारक लगे हुए तो कौन लगे वहां कारक है छिद क्रिया मंथन आदि नाम चाहद क्रिया हो छेदन क्रिया हो काष्ट भाव करण हो अथा अग्निमंथन आदि क्रिया हो व्यापृतक कर्ताधिकार व्यापार युक्त हो गए कर्ताधिकारक मान छेदन के साधन से युक्त है अग्निमंथन के साधन जो काष्ठ आदि है उससे युक्त है द्वैदिभाव अग्निदरा फलाद अन्य फले कर्मांतरे व्यापार उत्पत्ति का वहां भाव छेदन में लगे हैं तो द्वैदभाव होना ही फल है अन्य फल में अन्य कर्मों में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि जो तो छेदन क्रिया में लगे हुए का अथवा अग्निमंथन क्रिया में लगे हुए का अग्नि उत्पन्न करने से अन्य फल नहीं होता है अन्य कर्मों में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती अग्निमंथन भी कर्मों में लगे हैं जिस प्रकार है एक ही होना है फल ठीक इस प्रकार यह भी आत्मज्ञान यही काम कर देता है अन्य कर्मों में नहीं आत्म आत्मज्ञान निष्ठा भी परिवर्तन में जाता ही है कहना है ठीक मचाते हैं कर्म साहित्यम ज्ञान निष्ठाया दृष्टान्त न साधन आसंग पूर्वादी बोलता ना महाराज कर्म सहित ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साधन है केवल ज्ञान नहीं कर्म साहित्यम ज्ञान निष्ठाया कर्म सहित ज्ञान निष्ठा दृष्टान्त साधन आसंगत आसादे ज्ञान निष्ठा जो है ना कर्म सहित है केवल ज्ञान नहीं मोक्ष का साधन केवल ज्ञान नहीं कर्म सहित ज्ञान ये पूर्वादी दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध करता हुआ शंका करता है महाराज भोजन क्रिया कर रहा है अग्निहोत्र क्रिया दोनों क्रिया एक ही व्यक्ति में होता कि नहीं होता भोजन और अग्निहोत्र स्वहा स्वाहा दोनों होता कि नहीं होता होता है ठीक इस प्रकार कर्म और ज्ञान निष्ठा दोनों हो जाएंगे भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया के समान है ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा मीमांसक शंका है मैंने ज्ञान कर्म समस्या समुचयवादी तर्क कर है एक भूजी अग्निहोत्रा भोजन भूजी माने भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया ये तो जिस एक ही कर्ता में हो जाता है एक ही व्यक्ति में दोनों हो जाता है एक ही व्यक्ति होना इस प्रकार ज्ञान कर्मचार भी दोनों समस्या तो है जैसे भोजन क्रिया अग्निहोत्र क्रिया समुचय है एक ही अधिक्रम में दोनों होते हैं एक ही व्यक्ति में ठीक इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा और कर्म सभी समान है यह कोई ने कहा तो सिद्धांत रण ऐसा मत बोलना कि भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया के समान नहीं है ये कैबल्य फले ज्ञान है देखो अकेला होना है भोजन क्रिया और कर्म माने अग्निहोत्र आदि क्रिया में भोजन क्रिया का फल है तृप्ति और दूसरी जो अग्निहोत्र क्रिया का फल स्वर्ग अन्य फल परिणत हो जाता वहां क्योंकि यहां पर कोई अन्य फल परिणाम नहीं वाला है फल है क्या मोक्ष ही है चाहे कर्म सहित पारो चाहे कर्मरहित पारो क्या फल ये की है एक ही है।, तो है वो दृष्टान कैबल्य फल है ज्ञान कैबल्य फल वाला कौन होता ज्ञान कैबल्य फलम यश्य ज्ञान जिस ज्ञान का फल कैवल्य है उस ज्ञान में क्रिया फलार्थ क्रिया के फल होना सम्भव नहीं है पूजी क्रिया अग्निवद्र क्रिया के फलार्थी ऐसा ये नहीं है दृष्टांत और सिद्धांत में विघटन है समान नहीं है क्यों क्योंकि कबल फल वाला जो ज्ञान है इसमें तो क्रिया फलार्थी है ही नहीं है। क्रिया के फल नहीं होता है यहाँ क्रिया का फल चाहता ही नहीं क्या क्रिया का कर्म फल कर्मजन्य फल कर्मजन्य फल अनित्य होता है वो चाहता नहीं वो क्रिया संबंधी फल के अस्तित्व नहीं हो व्यक्ति नित्य फल चाहता क्या चाहता है उसमें जो प्रतिबंधक बना हुआ ज्ञान अंधेरे में रखा हुआ घट के में प्रतिबंधक कौन अंधेरा है उसको भगाने के लिए दीपक का प्रयोग करता है ठीक ही प्रकार है क्या कैवल्य फले इसी व्याख्या करते हैं आगे कैवल्य फले ही ज्ञान है ही हमारी स्मार कैवल्य फल फल है जिस ज्ञान का फल क्या है कैवल्य है अकेला होना है यानी प्राप्त वो ज्ञान प्राप्त होने पर कैवल्य फल वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान प्राप्त होने पर पुल के फले जैसे सारे चारों तरफ से सम्यक पुलुता संप्रोत पुलुंगत धातु है फैल गया जल समुद्र को संपूर्ण कहा जाता है समुद्र रूपी फल मिल गया जिसको किसके लिए स्नान आदि पान आदि सब वहां हो जाता है जो भी करना चाहो हो जाता समुद्र में उसके लिए फिर कुआ खोदेगा कोई किसके लिए जो काम समुद्र से हो रहा है उसी काम के लिए छोटे छोटे कुआ आदि खोदता हो बुद्धिमत्ता आएगा इसी प्रकार महान फल आत्मज्ञान का फल मोक्ष फल मिल, मिलता मिल दिलाने वाला ज्ञान है उसका कर्म का फल तुच्छल क्यों से आएगा वो तो कर्म और ज्ञान के समस्या क्यों कहा तो आवश्यकता ही नहीं कहा है कैबल्य फल यही ज्ञान है जो कैबल्य फल है जिस ज्ञान का भाव में पहुंचाना है जिस ज्ञान का फल होता है उस ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वतः संपूर्ण फल कैसा है कैबल्य फल कैसा है संपूर्ण जल जल भरा हुआ समुद्र के समान है वो वो प्रयोजन मान्य स्नान आदि का प्रयोजन जो भी होना होना है कुपतलागा क्रिया फलार्थित तो अभावत उस काल में वो व्यक्ति का जो समुद्र मिल गया जिस प्रयोजन के लिए समुद्र मिला हुआ है स्नान पान आदि के लिए फिर आगे कुआं खोड़ना तलाव बनाना आदि प्रयोजन सिद्ध होता है क्या इसका जो प्रयोजन था वो प्रयोजन समुद्र सिद्ध हो रहा है, है। कुपतलागा क्रियाफलार्थित अभावत क्रिया कोप हुआ है आ हैदि की क्रिया के अस्थित है होता उसको मान फल के प्रयोजन वाला नहीं होता ठीक इस प्रकार फलांतरे फलांतरित तत्ताया व अन्य फल में अथवा अन्य फल के साधन जो होंगे मानी क्रियान क्रिया का फल जो बोक्ष फल वाला ज्ञान हो जाने पर अन्य फल अथवा अन्य फल का जो साधन होगा स्वर्ग आदि फल का साधन आदि जो क्रिया होंगे कर्वादि क्रिया क्रियाम अर्थित्व अनुपत्ति अर्थित्व आर समु नहीं उसको चाहने वाला होगा ही नहीं व्यक्ति जो उसको आत्मज्ञान कैबल्य रूपी फल का साधन मिल चुका आत्मज्ञान मिल चुका है इसलिए अन्य फल के लिए स्वर्गादी फल के लिए क्रिया नहीं कर सकता है नहीं।, नहीं राज्य प्राप्ति फल एक कर्मणि नहीं व्याप एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो वो गांव का प्रधान रूप में लड़ेगा चुनाव राज्य प्राप्ति फल में जो लगा हुआ हो फल प्राप्त हो गया राज्य प्राप्ति वाला फल फिर छोटे छोटे फल वाले के लिए कोई प्रयत्न करेगा जिसको आत्मज्ञान हो चुका है कई बेले फल देने वाला ज्ञान है जिसके पास वो छोटे कर्म क्यों करेगा स्वर्ग जी करने के लिए कर्म क्यों करेगा यही दृष्टान नहीं राज्य प्राप्ति फल कर्म ही व्यापारी तो कोई एक व्यक्ति ऐसा कर्म में व्यापार युक्त हो रहा है किस कर्म में राज्य प्राप्ति वाला फल भी लगा हुआ है देश के राजा बनने के लिए उस कर्म में लगा हुआ व्यक्ति है क्षेत्र प्राप्ति भले व्यापार उत्पत्ति नहीं है ना पूर्व में और क्षेत्र वाली गांव गांव प्राप्ति के लिए व्यापार करेगा वो व्यक्ति जो राजा बनने के लिए व्यापार चल रहा है जिस व्यक्ति का वो व्यक्ति एक छोटा सा गांव के लिए व्यापार नहीं करेगा ठीक इस प्रकार है व्यापार उत्पत्ति तब तब तद विषय में अर्थित गांव को चाहने वाला अर्थ भी, भी नहीं बनेगा वो जो राज्य राज्य प्राप्ति के लिए लड़ रहा है व्यक्ति चल रहा है वो व्यक्ति कोई गांव प्राप्ति के लिए इच्छा करेगा नहीं करेगा ठीक इस प्रकार है तस्मात न कर्मणो अस्थित स्त्रेष साधनत्व तो यह कहते हैं कर्म में मोक्षिक साधनत्व तो नहीं है जिस त्रेष्ठ मोक्ष का साधनत्व तो कर्म में नहीं है केवल ज्ञान में है आत्मज्ञान में है ये कहना है ठीक हमें कहते हैं प्रदीप प्रकाश से सर्पभ निरुक्त और जो अंधेरे तो प्रदीप का जो प्रकाश है दीपक का प्रकाश क्या करे सर्व रूपी भ्रम को निवृत्ति करता हुआ रज्जु में बुद्धि हो गई थी प्रदीप प्रकाश से भ्रम निवृत्ति द्वारा रज्जु में बुद्धि हो गई थी उस काल में दीपक जलाया गया तो दीपक जलाने पर दीपक का जो प्रकाश है भ्रम की निवृत्ति करता हुआ उसके माध्यम से रज्जु मात्र परिभाषा हो रज्जु मात्र में वो दीपक कहां परिभाषा हो फल क्या होगा रज्जु को ज्ञान कराना किस रजू का ज्ञान का रहना फल होगा उसका किसका प्रकाश का जिस प्रकार है ठीक इस प्रकार भोजन क्रिया से यहां से अच्छा भूज क्रिया या लवके क्या देखो तुमने दृष्टांत दिया था दो क्रिया एक साथ हो सकते ज्ञान क्रिया ज्ञान निष्ठा और कर्म दोनों हो इसके लिए दृष्टांत दिया है तुमने भोजन क्रिया और अग्निवत्र क्रिया जैसे एक ही व्यक्ति हो जाते हैं ज्ञान और कर्म दोनों एक व्यक्ति हो सकते तुम्हारा कहना यही है ना दिमाग सबको अरे भोज तो क्रिया या लौकिक क्या लौकिकी क्रिया है कौन सी है कोई शास्त्रीय वैदिकी क्रिया तो है ही नहीं भोज क्रिया या जो भोजन क्रिया है लौकिक क्या वैदिक क्या अग्निहोत्र क्रिया अग्निहोत्र क्रिया वैदिक है दो क्रिया का तुमने दृष्टान दिया भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया बताया था तुमने तो भोजन क्रिया तो लौकिक है जहां व्यवहारकालीन है और शास्त्रीय है अग्निहोत्रा वैदिक क्या वैदिकी क्रिया दोनों का बाद एक साथ अनुष्ठान हो जाता है दोनों का एक ही व्यक्ति दोनों करेगा भोजन भी करता है तो अग्निहोत्र भी करता है तो अग्निहोत्राधिक्रिया या ज्ञान निष्ठा आया जो वैदिक क्रिया है ना अग्निहोत्राधिक्रिया एक तो क्रिया और ज्ञानिष्ठा दोनों के एक साथ हो अग्निहोत्र भी करता रहे और ज्ञान भी हो कर्म और ज्ञान का समुचय ये पूर्वाधिकार कहना है तो सिद्धांत बोलते हैं नहीं हो जी पहले तृप्ति आख्या देखो भोजन का फल होता है तृप्ति तृप्ति उसका नाम है तृप्ति है भूज भले भूजी माने देखो इक्त पौधातु ये भोज धातु से एक प्रत्यय लगा दिया धातु मात्र का ग्रहण करेगा भोजन क्या अर्थ आएगा भोजी क्या अर्थ आएगा भूजी भले भोजन इक्तु निर्देश है एक भारतीय व्याकरण में कभी इक लगा के बोला जाता है कभी स्तप लगा के बोला जाता है धातु के निर्देश कर दे और एक लगे स्तिप लगे समझता धातु का ही बोध कराएगा या भूजी में एक लगा हुआ है तो भूजी फल तृप्तिया आके सिद्धांत बोलते भोजन का जो फल होता है तृप्ति और प्राप्ति त्रिप्ति तो प्राप्ति होगी वहां भोजन का स्वर्गादो तो अग्निहोत्रा दो अस्तित्व दृष्टि फिर भी स्वर्ग आदि जो उसका कारण है अग्निहोत्रादि वो है वो स्वर्गादि के विषय पर जो अग्निहोत्र आदि होते हैं अस्तित्व दृष्टेर, है अस्तित्व देखा गया वो भी चाहता है व्यक्ति भोजन क्रिया जो तृप्ति नामक क्रिया फल है उसके होने पर भी स्वर्गादि आदि को तो अस्तित्व तो दिखता है स्वर्ग भी चाहता तो है व्यक्ति अस्तित्व दृष्टि उत्तम साहित्य पूर्वादि बोलता सहचारी सहचारी तो है कर्म और ज्ञान भी समस्या अग्निहोत्र क्रिया और ज्ञान निष्ठा दोनों में सहचारी है सहयोग है पूर्वादि का जैसे साहित्य सिद्धांत बोल जैसे साहित्य अविरोधिक क्रिया में और भोजन क्रिया में साहित्य है दो क्रिया एक में हो सकते हैं किन्तु न तथा मुक्तिफल ज्ञान निष्ठा है उस प्रकार में मुक्तिफल के जो ज्ञान निष्ठा लाभ हो मुक्ति फल है जिसका जिस ज्ञान का फल क्या है मुक्ति है फल जिस ज्ञान का उस ज्ञान निष्ठा के लाभ हो जाने पर लाभ है स्वर्गा तथोद कर्मा अर्थित्व न पूर्व नकार का अर्थि हो अथवा उसके साधन कर्म में हो कर्म चाहता हो स्वर्ग चाहता हो नहीं हो सकता क्यों बड़ा फल मिल चुका है इसको मुक्ति मुक्ति रूप फल मिल चुका है उस रूप में साधन नहीं लगता इसी कारण से कहा ज्ञान निष्ठा कर्म और न साहित्यम इसी हेतु से कहा है ज्ञान निष्ठा और कर्म में साहित्य नहीं है ज्ञान कर्म समुच होना संभव नहीं है यह सिद्धांतिकाय यदि परिहरी दिखा न करके कहा था न कहीं बल्ले फले क्रिया क्रियाफलार्थी तो अनुपत्यय कहा था कैवल्य फल है जिस हम का फल है आप में पहुंचना वो ज्ञान होने पर क्रिया तो होना संभव नहीं है ठीक हम कहेंगे संग्रहवाक्य संग्रहवाक्य था कैवल्य फले ज्ञाने प्राप्त कैवल्य फले ज्ञाने क्रिया ख्या क्रियाफलार्थी तो अनुपत्यय संग्रहवाक्य है इसकी व्याख्या है आगे इसी की कैवल्य फले इत्यादि कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते यही है कैबल्य फल रूपी जो ज्ञान है जिसका फल कैवल्य है आत्ममात्र होना है आत्ममात्र में परिवेशान होना है सर्वथा संप्रोत के फल वो क्या है समुद्र के स्थान पर फल है किसका है जिस प्रकार समुद्र मिल जाने पर आदि का कोई प्रयोजन नहीं रहता ठीक इसी प्रकार ज्ञान का फल मिल चुका है कैवल्य भाव में पहुंचने पर स्वर्ग आदि कोई प्रयोजन नहीं रहता किसलिए कर्म करेगा तो ज्ञान कर्म समस्या होना संभव नहीं ये कहना सिद्धांत है फले जाने प्राप्ति सर्वत के फले जैसे सर्वत्र समुद्र के स्थान पर जो फल मिल चुका है कुप तलाव क्रिया फल आते तो अवावत, सारे के सारे समुद्र आ गया मीठा मीठा पानी होकर के समुद्र मिला है उसके बाद कोई कुआ खोदना तलाव खोदने के काम नहीं करता जिस प्रयोजन के लिए खोदना था कुआ आदि वो प्रयोजन समुद्र के जल से हो जाता है प्रयोजनशी तो हो जाता है ठीक इस प्रकार जिस स्वर्ग आदि के लिए छोटे छोटे कर्म किया जाता था, था प्रयोजन के वो प्रयोजन ज्ञान प्राप्त होने पर सब प्रयोजन से हो जाता है हाथी के पैर में सारे जानवरों का पैर समावेश हो जाता है इस प्रकार है ज्ञान के फल में सब अंतर्भूत है सारे फल यही कहा था ठीक बोलते हैं इसको ज्ञाने फलवती लब दे फलशाली ज्ञान मोक्ष फल वाला ज्ञान मिल चुका है जिसको फलवती लभ दे फलांतरे तदहेतव जो नर्थिता इतना दृष्टान अन्य फल में फलशाली ज्ञान हो गया होने पर अन्य फल में और उस फल के जो कारण होगा साधन होगा जैसे स्वर्गादि फल अथवा स्वर्गादि के जो साधन है अग्निहोत्र आदि नर्थिता अर्थित्व नहीं रहेगा प्रवेदनशील तो नहीं होता इतना दृष्टान्त इत्यादि का सर्वतः फल है जैसे समुद्र मिल गया जिसको जिस प्रयोजन के लिए कुआं आदि खोदना था वो प्रयोजन समुद्र के जल से ही हो जाता सिद्ध हो जाता है स्नान पान आदि के कुआं खोदना था वही प्रयोजन था फिर कुआं आदि का कोई प्रयोजन नहीं रहता इसी प्रकार कहा था काम कहते हैं सर्वत्र संप्रतम व्याप्तम उदकम संप्रोतम व्याप्तम चारों तरफ से व्याप्त हो रखा जल समुद्र उदकम ये समुद्रोक्ति संप्रोत चपदक अर्थ समुद्र को कहा हुआ है क्या कहा हुआ है क्यों संपूर्णतम मानी व्याप्तम समव्याप्तम यानी क्या है उदक जहां व्याप्त है जल व्याप्त है समुद्र में होता है समुद्र के कथन है तत्फल उसका फल होगा स्नान तस्मिन प्राप्ते उसका फल स्नानदि क्रिया होगी क्या होगी स्नान होगा पान होगा इत्यादि समुद्र का फल यही होता है जल, जल का फल है वो स्नान आदि तस्मिन प्राप्ति ऐसा समुद्र की प्राप्ति हो जाने पर न तड़ाग आदि निर्माण क्रियायम स्नान आदव उस स्थिति में जब समुद्र प्राप्त होने के बाद में फिर तड़ाक आदि क्रिया में उसके अधीन होने वाला जो स्नान आदि है तलाक के अधीन कौन है स्नान आदि तो किसी का भी तो नहीं रहेगा प्रयोजन प्रयोजन से तो नहीं मानता कोई भी यह तथा प्रकृति इस प्रकार यह कर्म ज्ञान और कर्म ऐसे ज्ञान का फल मिल गया जिसको आत्माभाव में पहुंच चुका हो उस स्थिति में फलशाली ज्ञान हो जाने पर फिर यह कर्म आदि और कर्म के जो साधन अग्निहोत्रादि उसको कोई से सिद्ध नहीं होगा क्यों वो फल सारे के सारे ज्ञान के फल पर अंतर्भूत है, है। निरतिशयी फल है ज्ञाने लगते जिसका शादिशय फल नहीं ज्ञान का फल क्या है आत्मभाव में पहुंचे और निरतिशय फल है और कर्म का फल शादिशय फल होता है इस कर्म अपेक्षा उस कर्म का फल बड़ा है शादिशय होता फल तारतम्य भाव है किंतु ज्ञान के फल में तारतम्य भाव नहीं निर्गत अतिशयोग फला जिस फल पे कैसा है अच्छा है ही नहीं निर्देश फले ज्ञान लब्धे निर्देश फल जिसका है, जिस ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होने पर साथ ही से फले कर्म साथ ही से कर्म का फल साथ ही से होता है न अर्थित्व अर्थित्व तो नहीं रहेगा इतने तो दृष्टांत है दृष्टांत के बारे में स्पष्टीकरण करते इसको नहीं इत्यादि कहा था क्या है न, नहीं राज्य प्राप्ति फल के कर्भड़ी व्यापृत है एक व्यक्ति ऐसे कर्मों में व्यापारित तो हो रहा है राज्य प्राप्ति फल के लिए किसके लिए पूरे राज्य का राजा बनना चाहता है उसके व्यापृत वह व्यक्ति है उसका क्षेत्र प्राप्ति फल है व्यापार होगा पूर्व नकार है क्षेत्र प्राप्ति फल एक गांव प्राप्ति के लिए व्यापार नहीं हो सकता राज्य मिल गया तो गांव तो स्वते ही मिल रहा उसको तो गांव के लिए प्रयत्न नहीं करेगा ठीक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो चुका है जिसके जिसका मोक्ष प्राप्त होना है उपलब्ध होना है जिस ज्ञान तो निर्तिशय ज्ञान होना है फल वाला ज्ञान उस स्थिति में तो फिर तत्त तो स्वर्ग आदि छोटे छोटे फल के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा है। कर्म सातशय फलत्व उत्तम उपजे फलत्म कर्म का फल सातिशय होता है समान नहीं होता कर्म अनेक प्रकार के हैं फल में, में भाव है कर्म में तारतमय भाव फल में तारत सातिशय होता है एक अपेक्षा अतिशय होता है उसमें कर्मणा न साधि से फलत्व तो उत्तम जो कहा था साधि से फल वाले कर्म कहा था इसको सहारा लेकर फलितम हुआ बताते हैं तस्मात न कर्मणो साधन कर्म में नहीं है साधन तो कर्म में नहीं है मोक्ष का साधनत्व तो ज्ञान में बैठा है सिद्धांत बोल रहे हैं ज्ञान कर्म और साहित्य असंभवों का भी तो नहीं ज्ञान कर्म दोनों का इस पहले कहा था ज्ञान कर्म दोनों का एक साथ होना संभव ही नहीं क्या विरोध कहा था क्या कहा था कर्म होता है अज्ञान काल में अज्ञान से होता है और मैंने देहादि में आत्मबुद्धि करके अज्ञान काल है ये मैं ब्राह्मण आदि हूँ मेरा एक कर्तव्य है कैसा अज्ञान कालीन है आत्मबुद्धि शरीर आदि इसे कर्म होता है देहाभिमान के बिना कोई कर्म होना संभव नहीं है नहीं। कोई भी शास्त्रीय कर्म करता है देहाभिमान पूर्वक ही करता है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूँ मेरे लिए कर्म है इसका फल मैं भोगूंगा ये ऐसा होता है काल है तो अज्ञान से जन्म कर्म है ठीक है और ज्ञान होता है देहादि में आत्मबुद्धि को बाध करके ना हम देह ना मे देह इस बात में ज्ञान होता है दोनों विरोधी हैं ज्ञान और कर्म का समस्या हो नहीं सकता क्यों ये अज्ञान जन्य है और उस अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान होता है तो ज्ञान कर्म समस्या नहीं हो सकता कहा था पहले उसी को सहारा लेकर के फिर एक बार बोलते हैं कहते हैं ज्ञान कर्म और साहित्यम असंभवम अभी पूर्वोत्तम संभव नहीं दोनों का सहचार होना संभव नहीं ज्ञान कर्म का मीमांस लोग दोनों मिलकर के मोक्ष देते हैं कहते हैं असंभव है कर्म अज्ञानकालीन है अज्ञान जन्य होता है और अज्ञान को बात करके ज्ञान होता है तो ज्ञान कर्म और साहित्य साहित्य असंभव भी असंभव असंभवम पहली तो कहा हुआ है असंभव है दोनों होना संभव नहीं सहयोग होना संभव नहीं कहा था उसका समापन करते हैं निगम हेती समाप हैती है न कहा न्ञान कर्म समुचित हो ज्ञान कर्म समुचित होकर मोक्ष के आशा नहीं करना क्यों विरोध है दोनों का अज्ञान को बाधे बिना ज्ञान हो नहीं सकता तो ज्ञान काल में अज्ञान रह नहीं सकता फिर कैसे सहयोग सा साथ साथ होगा दोनों समुचा कैसे बोलोगे ज्ञान और कर्म का ये सिद्धांति बोल रहे मीमांसक के ऊपर बोल रहे हैं ज्ञान कर्म और समुचित हो निस्रेय साधन तुम यही है पूर्व निश्रेय साधन निश्रे तथा तो ज्ञान कर्म समुचित तो होकर के मोक्ष का साधन होते हैं ये कहने सकते क्यों विरोध है दोनों तो में यही है ना भी ज्ञान में बल फल से कर्म सहायक कुछ है मीमांस बल है मोक्ष तो ज्ञान ही देगा किंतु कर्म के सहयोग से देगा किसके सहयोग से कर्म गौण है ज्ञान मुख्य मोक्ष तो ज्ञान ही देगा फल ज्ञान का माना जाएगा सहयोगी हो जाता है उपकरण में काम आएगा किसमें ज्ञान मोक्ष का साधन करण है और कर्म हो जाएगा उसके लिए साधन उपकरण हो जाएगा जब जो कहते सिद्धांत गाए ज्ञान को मोक्ष देने के लिए किसी अन्य सहयोगी की अपेक्षा नहीं है हाँ ज्ञान पैदा होने के लिए अपने उत्पत्ति में तो कर्मादि की अपेक्षा रखता है अपने उत्पत्ति के लिए उत्पन्न होने पर अपने फल के लिए किसी का अपेक्षा नहीं करता दीपक जलने के लिए सहयोगी की अपेक्षा रखता है बत्ती है तेल है माचिस है घर्षण क्रिया है सबकी अपेक्षा रखेगा कौन दीपक दीपक मैंने जलता हुआ जले जल प्रकाश को दीपक बोलते हैं जलने के लिए पात्र आदि सब चाहिए उसको जल गया जब प्रकाश हो गया उसके बाद अंधेरा भगाने के लिए पहले बारे के सबको अपेक्षा रखेगा क्या माचिस घर्षण क्रिया तेल बत्ती नहीं कर्म की अपेक्षा रखता है अपनी उत्पत्ति के लिए ज्ञान वहां सहयोगी है कर्म लेकिन उत्पन्न जब ज्ञान हो जाता है फिर अपने फल जो मोक्ष है उसके लिए कर्म आदि की अपेक्षा सहयोगी नहीं बन सकते कर्म ये कहना है सर्वापेक्षा जब अस्वाधि सूत्र अस्वाधिगत ब्रह्मसूत्र है ज्ञान सबकी अपेक्षा रखता है पूर्व में अपनी उत्पत्ति के लिए किसके लिए अपने उत्पन्न होने के बाद किसकी अपेक्षा जैसे घोड़ा हल में काम नहीं आता तो कहीं भी काम नहीं आता नहीं कर सकते अश्वधिपत दृष्टा दिया है अश्व जो घोड़ा होता है हल में काम नहीं खेत जोतने का काम नहीं आता तो कहीं भी काम नहीं आएगा ऐसा बा नहीं वाहन के लिए काम आएगा इस प्रकार कर्म बिल्कुल काम ही नहीं आता ऐसा नहीं कहते हैं सिद्धांत कभी नहीं बोलते ऐसे मोक्ष के लिए काम नहीं है किंतु ज्ञान के लिए काम है ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्मश्रम धर्म के पालन जरूरी है ज्ञान उत्पन्न होने के बाद एक प्रति क्यों की जरूरत नहीं नदी पार होने के बाद नौके की आवश्यकता नहीं ऐसा है ज्ञान का पुरुष एक आता न से इत्यादि आता न तो ज्ञान का मनोष समुचित यो निश्चय साधन तुम ज्ञान कर्म समुचित होकर के निश्चय के साथ मोक्ष का साधन, का साधन नहीं कर सकते ना भी ज्ञान से कैवल्य फल से कर्मसाह अपेक्षा कहा ज्ञान जो कैवल्य फल है जिस ज्ञान का कैवल्य फलम यश्य कैवल्यम फलम यश्य ज्ञान से जिस ज्ञान का फल कैवल्य है ऐसा ज्ञान को कर्म सहाय अपेक्षा कर्म सहयोगी रूप से अपेक्षा भी नहीं ज्ञान को ज्ञान होने के बाद मोक्ष देने के लिए कर्म के सहयोग चाहिए ऐसा ज्ञान को नहीं है अविद्या अनुवर्तन राजे कर्म अविद्या के कारण से होता है अज्ञान के अज्ञान जन्य है ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है अविद्या का निवर्तक होने से साथ साथ होना संभव भी नहीं कैसे आग? मैं सहयोग के लिए अपेक्षा करेगा वो ज्ञान काल में कर्म संभव भी नहीं क्यों कर्म के कारण नाश हो गया है कर्म के कारण क्या था श हो गया कर्म सहाय सहाय अपेक्षा ज्ञान को रही है क्यों अविद्या है ज्ञान तो अविद्या का निवर्तक है और जो कर्म के साधन है कारण है ज्ञान अज्ञान निवर्तक होने से तो विरोधा विरोध है कर्म और ज्ञान का सहयोग होना विरोध है रह नहीं सकता उस काल पर नहीं तमस तमसो निवर्तकम यह दूसरी बात देखो कर्म मान कभी भी वो जो कर्म होगा अज्ञान का नाश नहीं कर सकता ज्ञान कर्म तो कर्म अज्ञान में नाश करे कहते नहीं अधेरा अधेरा को कभी नाश नहीं कर सकता अधेरा को नाश करने वाला प्रकाश होता है इस प्रकार कर्म अज्ञान को नाश करेगा दोनों जड़ हैं अधेर्य के रूप में हैं दोनों अज्ञान जन्य है वो कर्म अज्ञान का नाश नहीं करता अज्ञान का नाश तो ज्ञान ही करेगा इसलिए अज्ञान को नाश करने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है नहीं स्तम हतम सो निवर्तकम अज्ञान कोई अधेरा कभी अधेरा का, अधेर का निवर्तक तो होता नहीं मैंने कर्म को यहां अधेरा लेना और दूसरा अधेरा कौन है अज्ञान करने से सकता इसलिए कर्म की अपेक्षा नहीं है ज्ञान होने पर कई बल फल ज्ञान होने पर कर्म की अपेक्षा नहीं इसलिए ज्ञान कर्म समुचे होना संभव नहीं है यह सिद्धांत कह रहे हैं केवलम ज्ञानम निष्क्रिय साधन दी थी सिद्ध होता केवल ज्ञान अकेला ज्ञान मोक्ष का साधन तो वही है ज्ञान कर्म समुचया ही नहीं ज्ञान होने के बाद कर्म की अपेक्षा ही उसको हो भी नहीं सकता क्योंकि वो जो कर्म के कारण था अज्ञान, ज्ञान उसको नाश कर देता है कर्म रह ही नहीं सकता तो मीमांक सब जो बोलते हैं ज्ञान कर्म समुचय समुचय मुख्य ठीक नहीं पूर्व पक्ष बोलता है ना महाराज ज्ञान होने पर भी कर्म करना चाहिए नित्य कर्म लगन पाप सुनाई पड़ा है ना ऐसा नहीं कहना ज्ञान ही मोक्ष का साधन ऐसा नहीं कहना ज्ञान होने पर कर्म त्यागना संभव नहीं क्यों नित्या करने प्रतिभा प्राप्ति नित्य कर्म न करने पर प्रतिवाय पाप की प्राप्ति है प्रतिवाय ने पाप ऐसा है मीमांस बोल रहा है यहाँ पूर्व बोल रहा है ना नित्या करण नित्य नित्य कर्म का नकार अभिनवतराती जो नित्य कर्म है उनके न करने पर प्रत्यवाय प्राप्त है पाप प्राप्ति होने से सुना है उनका कहना है नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं है और न करने पर दंड है पाप तो की प्राप्ति है पाप लगेगा करने का तो कोई फल है स्वर्ग आदि मिलना नहीं फल नहीं मानते वो लोग किंतु न करने पर पाप की प्राप्ति है ऐसा है तो इसलिए ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा यही उनका कहना है नहीं तो प्रतिभा पाप लगेगा तो इसलिए ज्ञान कर्म सब उच्च हो जाएगा ना ज्ञान उत्तर भी नित्य कर्म तो छोड़ने से सकता ज्ञान हो गया जन्म के 10 साल 20 साल में ज्ञान हो गया और मरने का 100 साल अस्सी 90 साल तक जीना होगा तो कर्म करना ही पड़ेगा यावत जीवित अब नित्य कर्म हमेशा करने को कहा हुआ है जब तक जीवन है तब तक यानी कि ज्ञान होने पर नित्य कर्म छोड़े ऐसे बातें तो आता नहीं है जीवित जीवन वहां निमित्त बना हुआ है नित्य कर्म का निमित्त क्या है जब तक जीवन है तो ज्ञान होने पर भी ज्ञानोत्तर नित्य करना कर तो करना ही होगा तो ज्ञान करना समुचे हो गया ना ये उनका कहना है नित्य करने प्रतिभा प्राप्त है कहा है यह मामांसक का शब्द है कैबल्य सच नित्यत्व और देखो केवल ज्ञान मोक्ष के कारण आप पानते हैं तो कैबल्य मैंने मोक्ष जो है ना तो नित्य है तो ज्ञान भी क्या अतिशय करेगा वहां नित्य है तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं फिर यदि कर्म की आवश्यकता नहीं है मोक्ष के लिए तो ज्ञान की नित्य है पहले से विद्वान है तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए उपलब्धि के लिए सिद्धांत के भाई मोक्ष नित्य होने पर भी उपलब्धि के, के लिए ज्ञान की आवश्यकता है मोक्ष हो नित्य है ऐसे आत्मा की होने बद्ध माना हुआ है इसने किस कारण अपने ज्ञान के कारण बंधन माना हुआ है इसने उस मान्यता रूपी बंधन को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कभी आत्मा की उपलब्धि होगी उपलब्धता पहले से है आत्मा के तो उपलब्धि में नहीं आया है उसके उपलब्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ये कहना है ये कहेंगे सिद्धांति पूर्वादि कह दिया नित्य कर्म न पर प्रतिभा नहीं पड़ता है इसलिए नित्य कर्म ज्ञान होने पर भी करना चाहिए तो ज्ञान कर्म सबूत होता है कई से नित्य कई नित्य नित्य है, नित्य है। तो ज्ञान से प्राप्त भी तो माना जाता क्यों उसको क्या करेगा ज्ञान इसलिए ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म करना चाहिए यह पूर्वपक्ष भाष्य है सवैया वाले यथ तावत जो ये केवल ज्ञानात कैबल्य प्राप्ति तत्त तो असत केवल केवल ज्ञान से ही कैबल्य की प्राप्ति होती करके सिद्धांत कह रहे हैं ये वेदांति कहते हैं वो असत है वो ठीक नहीं है केवल ज्ञान से ही की प्राप्ति जो कह रहे हैं कौन वेदांति लोग बोलते हैं वो ठीक नहीं असत है क्यों ये तो जिससे कि नित्यानाम कर्मणाम श्रुति उत्तर जो श्रुति में कहे गए जो नित्य कर्म है अभिनवतरम जीव आदिवाक्य है अकरणे न करने पर नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवायो पाप पाप है न करने नरकादि प्राप्ति प्रतिवाही बने नरकादि की प्राप्ति स्वरूप प्रतिवाय होता है कौन सा होता माने मानी उसका फल होगा पाप लगेगा पाप होने पर नरकादि फल नरकादि प्राप्ति लक्षण होगा माने फल फल रूप में नरका ही होगा प्रतिभा का फल प्रतिभा ने पाप नित्य ने करने पर शायद कहा ऐसे प्राप्ति स्वरूप हो जाएगा नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा सिद्धांतिका जो एकदेशी होगा पूरा सिद्धांत तो नहीं है वो बोलेगे नहीं नो एवं तरह ही कर्मों पर मोक्ष हो कर्म्य मोक्ष नास्ती तो है ही नहीं मोक्ष होगा ही नहीं क्यों अज्ञान को नाश नहीं कर सकता कर्म अज्ञान ऐसे अंधेरा अंधेरा को भगा नहीं सकता तो मोक्ष नहीं है फिर कहते तो नहीं नए दोष है कोई दोष नहीं मोक्ष नहीं है कोई दोष नहीं क्यों मोक्ष नित्य है तो मोक्ष तो, तो, तो, तो है ही है कोई दोष थोड़ी आएगा कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा तो ज्ञान भी नहीं होता है नित्य है तो फिर मोक्ष नहीं हो तो नहीं सतोष है कोई दोष नहीं नित्यत्व मोक्ष से मोक्ष से नित्य है मोक्ष कोई अप्राप्त तो वस्तु प्राप्त तो है नित्य है पूर्वादि ने कहा देखो मोक्ष कैसे नित्य है मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना पड़ता नित्यानाम कर्मान अनुष्ठान प्रत्यवाय से अप्राप्ति देखो एक व्यक्ति है नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है निरंतर चल रहा है इसे पाप होने की संभावना नहीं है पाप से आगे लड़कादी शरीर मिलना था संसार मिल रहा था अपाप नहीं है नारका शरीर होगा नहीं नारकीय शरीर होना संभव नहीं नित्य कर्म कर रहा है नित्यान कर्मानुम्षा मीमांसा तो, का शब्द है नित्यान कर्मानुष्ठान्थ प्रतिवाह से प्राप्ति प्रतिवाह की प्राप्ति नहीं होगी पाप नहीं पाप नहीं तो नारकीय शरीर होगा नहीं संसार नहीं है एक दूसरा प्रतिषिद्धा शास्त्र में जो निषेध किया उस कर्म को करता नहीं है इसलिए अनिष्ट शरीर अनुपत्ति नरक आदि भी नहीं प्राप्त अनिष्ट शरीर की उत्पत्ति भी नहीं पशु आदि शरीर की उत्पत्ति भी नहीं क्यों प्रतिष्ठा कर्म किया उसने नित्य कर्म कर रहा है इसलिए प्रतिभा की प्राप्ति प्राप्ति नहीं है और प्रतिष्ठ कर्म नहीं कर रहा है इसलिए अनिष्ट शरीर मान पशु आदि शरीर नार की प्राप्ति भी नहीं है काम में आम में कर्म भी नहीं करता केवल नित्य कर्म कर रहा है काम में कर्म नहीं स्वर्ग आदि के लिए करवाने करता पुत्र आदि के लिए करवाने नहीं करता अकर में आना बर्जनारण अकर्थ इष्ट शरीर स्वर्गीय शरीर आदि नहीं होगा उसको नार के शरीर नहीं प्रति कर्म नहीं कर रहा है और जितने कर्म करने से पाप होने की संभावना भी पाप होने से आगे शरीर होने की संभावना थी वो भी नहीं है प्रतिभा लगता नहीं है और प्रति कर्म मान नार शरीर होना संभव नहीं पशु आदि शरीर होना संभव नहीं और इष्ट कर्म भी काम भी नहीं करता इस देवतादिव शरीर वो होना भी संभव नहीं क्यों काम्य कर्म किया नहीं आगे एक और रह गया वर्तमान शरीर आरंभ कैसे कर, कर्म पाणी फल उपोक्से और वर्तमान कर्म के लिए आरंभ हुआ था जो कर्मा फल समाप्त तो हो जाएगा इसी शरीर पूरा हो जाएगा उस काल में मुख्य स्वतः हो जाएगा बंधन के कारण कुछ रहा नहीं कर्म से कर्म कोई रहे नहीं उसके नित्य कर्म कर रहा है तो प्रतिभा होना संभव नहीं और प्रतिष्ठ कर्म नहीं करता अनिष्ट शरीर प्राप्ति की संभावना नहीं और काम्य कर्म नहीं कर रहा है स्वर्गीय शरीर की शरी प्राप्ति की संभावना भी नहीं और वर्तमान जो शरीर के लिए जो कर्म थे भोग से द्वारा क्षीर्ण हो जाएगा सब और कर्म कहां है उसके पास मोक्ष अनायास मोक्ष है मोक्ष के लिए प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं।, नहीं।, नहीं है नित्य कर्म करता रहे बस सारा काम हो जाएगा क्यों प्रतिवाय नहीं होगा प्रतिवाय न होने से सब काम को माने समझ करके कर रहा नित्य कर्म कर रहा है और प्रतिनिधित्व कर्म नहीं करता काम कर नहीं करता वर्तमान जो कर्म का फल था वो करके समाप्त कर देता है अनायास मोक्ष हो जाएगा इसलिए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है द्वितीयत्वात्म से कहा था ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है मोक्ष के लिए उनका कहना यह है ठीक में कहना ज्ञान मोक्ष साधयत आत्मसहाय कर्मात्ति कर ज्ञानी मोक्ष तक ज्ञानी करेगा बोल रहा है ऊपर नहीं प्रकाश तमसोर प्रकाशतमसो मिथो विरुद्ध स्थस साक्षात है कृष्ण साहित्य में सिद्धांत का कहना है देखो जैसे प्रकाश और अधेरे का एक साथ होना संभव नहीं है प्रकाश और अधेरा कभी एक साथ रह नहीं सकते एक ही जगह में दोनों एक साथ रह नहीं सकते ठीक इसी प्रकार मिथो विरुद्ध प्रकाश ये दोनों इसी प्रकार विरोध ज्ञान और कर्म विरोधी तो हैं कर्म अज्ञानजन्य है ज्ञान से अज्ञान नाश हो जाता है कर्म रह नहीं सकता होना संभव नहीं दोनों का तो युद्ध स्तयु बी ज्ञान कर्म हो ज्ञान कर्म का साक्षात एक साक्षात बिल करके फल देना मोक्ष फल देना साहित्यम ना सहयोग हो नहीं सकता तुम्हारा तो इसीतादी बोलता है नो ज्ञान में मोक्ष में साधित महाराज है मोक्ष को सिद्धा तो ज्ञान ही करेगा मोक्ष देने वाला ज्ञान किंतु सहयोग रूप में है उसका अंग रूप में किस रूप में अंग रूप में कर्म हो जाएगा फल तो ज्ञान ही देगा ज्ञान में वो मोक्षम साधारित ज्ञान ही मोक्ष को सिद्ध करता हुआ रात सात समात हुआ है ना तो सात धातु से सत्र करने का साधारित बनेगा ज्ञान मोक्ष को सिद्ध करता हुआ आत्मा आत्मसहायित अपने सहयोग के रूप से किसके लिए yes. अपना सहयोग ने स्वयं ज्ञान अपने सहयोग के रूप से मोक्ष देने के लिए ज्ञान अपने सहयोगी कर्म को चाहता है आत्मसहायित्व है ना कर्मापेक्षा तो कर्म की अपेक्षा रखता है क्या कारण से उपकरण अपेक्षा करता कारण जो होता है ना वो उपकरण की अपेक्षा रखता है हाथ से लिखने का काम वो करण है हाथ हाथ से लिखा जाता है क्योंकि तो हाथ केवल लिखेगा क्या चाहेगा लेखनी चाहेगा ना करण जो होता है उपकरण की अपेक्षा रखता है कुछ लिखने का प्रसंग आ जाए लिखने का प्रसंग में हाथ कारण माना जाता है साधन माना जाता है यह साधन रूपी जो हाथ है यह भी दूसरा उपकरण की अपेक्षा इस प्रकार मोक्ष तो ज्ञान देगा किंतु तो? उपकरण के स्थान पर कर्म की अपेक्षा रखेगा यह पूर्वानी पूर्व अनु ज्ञान में मोक्षम साध है ज्ञानी मोक्ष को सिद्ध करता हुआ आत्मसहायित्व अपने सहयोग के रूप से किसके रूप से जैसे हाथ अपने सहयोग के लिए कलम की अपेक्षा रखता है ठीक इस प्रकार कर्मापेक्षा दे कर्म की अपेक्षा रखेगा कारण से उपकरण अपेक्षा करण जो होता है ना की अपेक्षा करता तो है तर सिद्धांत कहा नापी कहा नापि ज्ञान से कैबल्य फल से कर्म सहाय अपेक्षा अविद्या विरोधा होती है सिद्धांत ने कहा कैबल्य फल है जिसके ज्ञान का मोक्ष फल है जिसके ज्ञान का उस ज्ञान को कर्म की सहाय की अपेक्षा भी नहीं है कर्म सहयोगी बन जाए ज्ञान का ज्ञान नहीं चाहता क्यों अविद्यावर्तक होता है ज्ञान क्या होता है ज्ञान का निवर्तक होने से विरोधार कर्म होना संभव है ज्ञान के साथ क्यों अविद्या का कार्य है कर्म अविद्या का क्या जो कार्य नाश हो जाए कार्य काय रहेगा वो ज्ञान काल में कर्म रह सकते कैसे सहयोग करेगा वो इस बात ने कहा ठीक है ज्ञान में उत्पत्तों यज्ञ आदि अपेक्षा न उत्पन्न फले तद अपेक्षा करें देखो ज्ञान अपने उत्पत्ति में यज्ञादि की अपेक्षा रखता है कमेदम ब्राह्मणादी विदेश यज्ञ ना दान है नपसा अनाशक है ना वृद्धा को है उसी तत्व को जानना चाहते हैं कौन जिज्ञास लोग जानना चाहते हैं यज्ञ ना दान है न तपसा अनाश जाना तीनों का विशेष है नाश होने वाले यज्ञ कामयादी यज्ञ नाशक है फल नास हो जाता उनका नित्य कर्मारी को कहा वा नित्य कर्मारी यज्ञ है जिस काम कर थे? उसको कहा गया अनाशयन दान अनाश ना दान है ना दान भी एक होता है स्वर्ग फल देने वाला होता है ऐसा नहीं नाशक फल होता है अनाशगन विशेष तपसा तप भी ऐसे है ये तीनों साधन बताए हुए हैं ज्ञान अपने उत्पत्ति के यज्ञादि की अपेक्षा रखता है यज्ञ में दान है तपसा अनाशक उसके द्वारा जानना चाहते हैं ज्ञान नहीं हुआ भी ब्राह्मणादि विधि संी जानना चाहते हैं तो ज्ञान उत्पत्त अपने उत्पत्ति में जो ज्ञान है ना यदि अपेक्षा यज्ञादि अपेक्षा रखता है यज्ञादि इस काम कर्मादि के बिना ज्ञान नहीं होगा अपने उत्पत्ति में यज्ञ का अपेक्षा रखता हुआ भी उत्पन्नम फले तद अपेक्षम है उत्पन्न हो चुका जो ज्ञान तो उसमें अपने फल में ज्ञान का फल किया मोक्ष तदअपेक्षेक्षा नहीं रखता दि कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता उत्पन्न हो चुका है ज्ञान उत्पत्ति के लिए एक आदि अपेक्षा रखता है उत्पन्न होने होने के बाद उसका फल मोक्ष होता है उसके लिए दृष्टांत है जैसे दीपक अपने उत्पत्ति के समय के लिए तो दीपक मतलब बत्ती आदि के तेल आदि की अपेक्षा रखेगा किन्तु तो उत्पन्न होने के बाद जो अंधेरा भगाने का काम है तो उसके लिए दीपक आदि बत्ती आदि की अपेक्षा नहीं करता ऐसा है क्या एक आ स्वपत्ति नातरिक अपने उत्पत्ति के पास अवश्य भावी मोक्ष है क्या फल है उसका क्या ज्ञान का फल स्व उत्पत्ति नातरिक्व अवश्य भावी अपने उत्पत्ति के होते ही अवश्य भावी मुक्ति मुक्ति अवश्य है उसकी इसलिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता का तर्मात्र आए तत्व मुक्ति उसी ज्ञान मात्र के अधीन आए किसके अधिन अपने उत्पत्ति मात्र से ज्ञान के अधीन वह कर्म की अपेक्षा रखता ही नहीं मुक्ति तो उसी ज्ञान मात्र का अधीन आए जैसे प्रकाश जलने के बाद में अंधेरा भगना जो होता है वस्तु तो प्रकाशित होना प्रकाश का अधीन है वहां पर तेल बात आदि का अधिन नहीं माना जाता इस प्रकार यदम कर्तव्य तो है ना ज्ञान कर्म सूर्य काम के बाक्य किस प्रकार एक एक करना है इति कर्तव्यता आते इस प्रकार करना चाहिए ये, ये साधन लगाना चाहिए तो वहां कर्म के अंग्र होते हैं क्या होते हैं इति कर्तव्यता इस प्रकार दूध दही आदि के द्वारा कर्म निष्पादन करे तो दूध दही आदि अंग रूप में आ जाते हैं कर्मी कर्तव्यता बोलते इस प्रकार करना चाहिए खाली कर्म कर्म कहने से काम नहीं चलेगा किस प्रकार इस प्रकार ठीक इस, इस प्रकार यहां भी यह दूता हूं इति कर्तव्य तो द्वारा कर्म अपेक्षा रखे के ज्ञान इति कर्तव्य तरह से किस रूप से कर्म के माध्यम से ऐसा ज्ञान कर्तव्य तो ज्ञान कर्म अपेक्ष ज्ञान कर्म की अपेक्षा रखता है अपने अंग रूप से किस रूप से ये पूर्वाजी ने कहा कह तत् उसके उत्तर में सिद्धांति कहते हैं अविद्या ज्ञान रख ही नहीं सकता क्यों वो अविद्या का निवर्तक है ज्ञान मान अविद्या का निवर्तक है और कर्म अविद्या से जन्य है अविद्या कर्म कैसे रहेगा ज्ञान काल में रह ही नहीं सकता ये कहा था ज्ञान से अज्ञान निवर्तक ज्ञान का काम तैयार अज्ञान का अभिवृत्ति करना यही होता है अज्ञान निवर्तक तत्र माने उसमें कर्म विरुद्ध तैयार उस कर्म कर्म का तो विरोध तो है वहां ज्ञान के साथ किसका कर्म विरुद्ध तैयार सहकारी तो होगा कर्म सहकारी नहीं हो सकता ज्ञान का न फले तदअपेक्षा इसलिए ज्ञान जो अपने फल में अपना फल क्या ज्ञान का मोक्ष है उसमें कर्म की अपेक्षा कर सकता क्यों कर्म रहेगा ही नहीं कर्म अज्ञान का नाश कर दिया अज्ञान ज्ञान में कर्म रह सकता धागा जला दिया गया तो कपड़ा कहां रहेगा कर्म के कारण चला गया ज्ञान निराश कर दिया कर्म हो ही नहीं सकता इसलिए अपने फल में अपना फल उसका मोक्ष है उसमें कर्म की अपेक्षा रख नहीं सकता क्या अपने उत्पत्ति के लिए रखेगा। का कर्मणों की ज्ञानवद्ध अज्ञान निवर्तक विरोध है पूर्वादी बोलता है महाराज कर्म तो अज्ञान का निवर्तक ही तो है जैसे ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है उस प्रकार कर्म भी अज्ञान का निवर्तक है तो क्या विरोध दोनों मिलकर के करें अज्ञान का अभिवृत्ति करें जैसे ज्ञान अज्ञान का निवर्तन होता है उस प्रकार कर्म भी अज्ञान का निवर्तक है कहां से विरोध है तो पूर्वाज ने कहा विमान शाद को तो उत्तर देते हैं नहीं नहीं तमह तमसो वो निवर्तकम अधेरा अधेरा का निवर्तक नहीं होता कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता दोनों अधेरे तम है आदेरा आदेरा आता, केवल केवल रही, केवल ज्ञान ज्ञान का का का साधन साधन खाना है केवल जो सिद्धांत रेखा वेदांत रेखा उसके उत्तम जो सिद्धांत रिखा तक निषेध करता है पूर्वाधि मीमांसाता है कहा पूर्वाधिक कहा नहीं केवल ज्ञान मोक्ष के लाभ नहीं हो सकता नित्य करने प्रतिभा प्राप्ति ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म तो करने पड़ेगा। ही पड़ेगा यदि नित्य ये नहीं करेंगे तो प्रतिवाद की प्राप्ति है पाप प्राप्ति प्राप्ति है तो जब नित्य कर्म चल रहा है तो ज्ञान होने पर कर... ज्ञान कर्म समुचे हो ही जाए नित्य कर्म जीवन भर के लिए कर ज्ञान उसी अवस्था में कभी होना है जीवन में तो होना है यावत जीवन अग्न जी हो है तो नित्य कर्म अंतिम क्षण तक है तो अंतिम शर्त है तो ज्ञान हुआ तो कर्म भी है तो दोनों मिलकर मतलब मोक्ष होगा क्या आपत्ति है ज्ञान का तो समझ है यही उनका कहना है ठीक है हमें कहना है निषेध्य मनुज्ञा नर्थ महा निशेज्ञ है केवल ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है कर्म सापेक्ष है यही है ज्ञान के का है केवल ज्ञान नहीं तावत इत्यादि कहा पूर्वाधि कहा यह तावत केवल ज्ञानार्थ कई बल प्राप्ति असत केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है कहा है वो ज्ञान का निषेध करता केवल है केवल ज्ञानवार मोक्ष नहीं ये असत है केवल ज्ञान से मोक्ष होना संभव क्यों नित्य कर्म न कर दो सुनाई पड़ा है तो नित्य कर्म यावत जीव है ऐने ज्ञान होने के बाद नित्यकर्म छोड़े ऐसा तो होने सकता तो प्रतिभा लगेगा पाप लगेगा उसको ठीक है है, करने प्राप्ते नित्या करण प्रत्यवाय प्राप्ति हेतुं प्रवत नित्य न करने पर प्रतिभा पाप की प्राप्ति हेतु दिखाता है क्या हेतु है पूर्वाधिक कारण दिखाता है ये तो नित्याराम कर्मा श्रुति जो शास्त्र में कहा गया कर्म श्रुति में कहा गया कर्म है नित्य कर्म है अग्न विध आदि कर्म है अकरणे न करने पर उन कर्मों का न करने पर प्रत्यवायोग पाप कैसे नरकादि प्राप्ति लक्षण से नरकादि प्राप्ति स्वरूप जो पाप है जिस परिणाम क्या होगा पाप का परिणाम नरकादि की प्राप्ति होगी ठीक पूर्वादी ने कहा था ठीक है हमें कहते हैं ज्ञान वतोपी नित्य अनुष्ठान से आवश्यकता न केवल ज्ञान से कबिले हेतु था इतना पूर्वादी का कहने मोटो ज्ञानवान जो होगा ज्ञानवत होती है ज्ञानवान तो हो गए ज्ञानी ज्ञानी हो गए हैं जो आत्मविता हो गया है उसको भी नित्या अनुष्ठान से आवश्यक नित्य कर्म का अनुष्ठान तो आवश्यक है क्यों या वजे तो अग्नि याद है कि ज्ञान हो गया तो नित्य कर्म को छोड़ दे नहीं कर सकता क्यों याव जीवन लगाया क्या लगाया जब तक जीवन है तो नित्य अनुष्ठान आवश्यक न केवल ज्ञान से कबिल तो केवल ज्ञान बोक्से हेतु नहीं बना ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म करने दोनों सही साथ हो ही गए केवल ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं मान सकते कार नहीं मान सकते कहना था कैवल्य से तो नित्यत्वादर्तमी दूसरे बात पूर्वाज ने कहा था कैबल्य से नित्यत् कैबल्य तो नित्य है तो ज्ञान क्या अध्यय करेगा वहां एक भी प्रश्न था तो ये दिखाते है ननु सिद्धार्थी दिखाते है ननु एवं तरी जब कर्म से मोक्ष मान लिया तो मैंने ज्ञान कर्व मिल करके मोक्ष मान लिया एवं तरह कर्म पे मोक्षो कर्म से मोक्ष तो हुआ नहीं ज्ञान से मोक्ष हुआ ना तो कहते हैं अनिर्वोक्ष पश्चिम फिर क्या होगा कर्म से नहीं होगा अनिर्वोक्ष हो जाएगा तो पूर्व आदि बोलकर ऋषण बोलेगा ठीक है यदि नित्य नैवित्य का कर्म आनी नित्य कर्म नैवित कर्म का कर फल नहीं मानते वो लोग जैसे पूर्णमासी आ गए अवरादि करना दर्शक अमावस से आएगा श्राद्धादि करना इत्यादि कर्म है नैवित कर्म नैवित जन्य एक नित्य कर्म प्रतिदिन अभिर्ोत्र आदि संध्या बंधन आदि यदि नित्य नैवित कर्म नित्य कर्म नैवितिक कर्म दोनों के दोनों श्रौदानी मानी श्रुति में कहे गए जो कर्म है अकरणे न करने पर नित्य कर्म नैवित कर्म का न करने पर श्रुति युक्त है उनका न करने पर प्रतिवाहित कारिणी प्रतिभा प्रत्यवाहित कारिणी अवश्य अंश प्रतिवाहित करने वाले हैं दोनों अवश्य अंशेयकर होना है इनका न करने पर प्रतिवाहि पाप अवश्य अविष्ट यानी ऐसा है तो एवं तरी तेभ्य उन कर्मों के द्वारा नित्य कर्म नैमित्त के द्वारा समुचित हो असमुचित समुचित हो ज्ञान नित्य नैमित्त कर्म समुचित हो जाए अथवा अकेला हो जाए कर्म दोनों समुचित हो नित्य निवित समुचित हो अथवा एक हो कर्म मोक्ष हो नोक्ष नहीं हो सकता है मोक्ष नहीं होगा हमने पहले बोल दिया कि विरोध है दोनों में समुचित होना संभव नहीं कहा था केवल केवल ज्ञान को तो मोक्ष का हेतु मानते नहीं मानता नहीं है कर्म मोक्ष का कारण हो नहीं है सकता चाहे दोनों समुच्चय करो नित्य कर्म नैवित कर्म समुचित करो चाहे समुचित करो केवल कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं है और ज्ञान को केवल ज्ञान को तो मोक्ष का कारण मानते नहीं हो केवल ज्ञान से अत तो आत्मर मोक्ष के तो नहीं माना तुमने इसलिए अनिबंधना मुक्तिर न सिद्धेर बिना कारण के मुक्ति सिद्ध रही होगी किससे मुक्तिवान होगी कर्म से नहीं हो पाया केवल ज्ञान को तुम मानते हो ले मोक्ष के साधन तो फिर बिना कारण के मुक्ति कैसी अनिबंधना बंधन माने होता है कारण कारण बना कारण के बिना कैसे होगी निबंधन मानबंधन जब कारण होता है कारण के बिना मुक्ति कैसी होगी फिर सिद्धांत ने कहा तो पुरवादी बोलता है कैवल्य से इत्यादि व्यागपूर्व अनिक्ष प्रसंग प्रत्यादि कैबल्य से नित्यत्व कहा था उसकी व्याख्या करता हुआ पूर्वादी कैबल्य से इत्यादि व्यागपूर्वक व्याख्या करता हुआ अनिर्भोक्ष प्रसंगम पर अनिर्पोक्ष होना संभव नहीं मोक्ष हो जाएगा महाराज नित्य कर्म करता रहेगा प्रचित कर्म नहीं करेगा काम कर्म नहीं करेगा और बागी जो कर्म थे इस कर्म इस शरीर में भोग्य समाप्त कर देगा बिना कर्म से मोक्ष हो गया नित्य कर्म करने मात्र से मोक्ष हो गया प्रतिभा नहीं यही वित्त बन कर्म से मोक्ष हो जाए बिना कारण के मुक्ति कारण है मुक्ति में क्या कारण है ये कर कर कर कार कर्म कर नहीं करना ये कर्म करना मुक्ति हो। क्या कारण बन जाएगा नित्य कर्म को करना और अन्य नहीं करना काम गर्व नहीं इष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं निश्चित प्रतिष्ठित गर्व नहीं अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं और बाकी जो पूर्व के थोड़े बहुत कर्म होंगे वो इसी शरीर को भोक्ष समाप्त कर देगा बस तो कर्म से मोक्ष हो गया ये उनका कहना है कुछ कर्म को करने से कुछ को न करने से अनायास मुक्ति हो जाएगी ये कहा था यही है नश्वद इतिहास कहा नैसद इतिहास को कहा नित्यत्वात मोक्ष मोक्ष तो नित्य है उत्पन्न करना ही नहीं है ये कर्म अमुक कर्म करे अमुक कर्म न करे बास इतने में मोक्ष हो जाएगा मोक्ष को कोई उत्पन्न करना तो है नहीं नित्य है नित्य कर्म का किया पाप नहीं लगना आगे शरीर होने के संभावना नहीं प्रति कर्म नहीं करता है इसलिए अनिष्ट शरीर की प्राप्ति होना संभव नहीं और काम कर्म नहीं करता इष्ट शरीर स्वर्गारी शरीर की प्राप्ति होने संभव नहीं और बाकी जो प्रारंभ भोग वाला कर्म था यह भोक्ष समाप्त हो जाएगा तो बस कुछ कर्म को करने से कुछ को न करने से मुक्ति स्वतः सत्य है उसकी कुछ नहीं आगे बंधन वाला कोई रहा नहीं, शरीर प्राप्ति के साधन नहीं है और बुख से ही हो जाएगा केवल का के करना है मुक्ति और नित्यत्वना आयत्न सिद्ध है ये उर्वादी बोल रहे मुक्ति तो नित्य है बिना प्रयत्न सिद्ध है मुक्ति के लिए कोई करना आवश्यकता ही नहीं है मुक्तिर नित्यत्व है ना अयत्न सिद्धेर न तो अदभाव प्रसंग मुक्ति के अभाव कोई प्रसंग है ही नहीं कर्म कुछ करो कुछ न करो मुक्ति स्वतः सिद्ध है एका, एक कहना है यदि उत्तम यदि विस्तार करता है नित्य आराम इत्यादि पूर्ववादि के भाष्य है नित्य आराम कहा था कर्मणाम अनुष्ठानत प्रतिवाय सप्राप्ति नित्य कर्म का अनुष्ठान करना पाप की पाप प्राप्ति होगी तो पाप की प्राप्ति होने से आगे शरीर होनी संभावना थी पाप के फल अब माने प्रतिवाय नहीं है तो आगे शरीर होना संभव नहीं एक प्रतिषिद्ध अगला विशिद कर्म नहीं करता शास्त्र विशिद्ध कर्म नहीं करता अनिष्ट शरीर की भी अनुपत्ति उत्पत्ति होना संभव नहीं है अनिष्ट शरीर और काम में आने में जबरदार काम में कर्म नहीं भी करता है वो इसलिए इस शरीर की भी काम कर्म स्वर्ग आदि के लिए कर्म होना था इष्ट शरीर के लिए वो भी नहीं तो नारे शरीर मिलना है न ये होना न पाप लगेगा तो कर्म के साथ आगे शरीर के साथ कोई रहे, रहे, रहे आगे के लिए क्या शरीर प्राप्ति के साथन आई तो मोक्ष तो अपने बोल गए जितने कहा और आरंभ कर्म थे तो वर्तमान शरीर के आरंभ कर वर्तमान बर, जो भोगा जा रहा है जिस कर्म के फल फलस्वरूप है शरीर भोग रहा है ये कर्म आरंभ कर्मों से आप तरित हो देहांतरण सिद्धांत की एकदेशी बोले भाई तब तो, तो फिर जो प्रारंभ कर्म है इसके माध्यम से एक शरीर और हो अरे नहीं, नहीं वो तो यह से समाप्त हो जाएगा अनायास मुक्ति है मुक्ति नित्य है हाँ उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं इसमें वहां बोल रहे हैं यहाँ की पंक्ति देख करके उनको समझना पड़ेगा कौन कौन रहा है ठीक दे है आरंभ नर्तमान इत्यादि सबसे कहा था वर्तमान शरीर आरम्भ कर इस शरीर का जो आरंभ कर्म है जिससे शरीर मिला हुआ है ये जो कर्म है कर्म फल से आयु पूरी होगी तो फल पूरा हो गया इसका वर्तमान शरीर का आरंभ जो तो कर्म का फल पूरा होकर हो गए होने पर पतित है अस्विन शरीर या शरीर जब पाप होगा जिस काल में ध्यांतर उत्पत्तों से भावत आगे शरीर के उत्पत्ति में कोई कारण तो रहे नहीं प्रारंभ कर्म या भोग से समाप्त तो कर दिया आगे के लिए कारण या तो प्रत्याय होता नित्य कर्म नहीं करता तो आगे के लिए कारण बताओ कर रहा है पाप होना संभव नहीं है प्रति कर्म नहीं कर रहा है आगे नारगेय शरीर होने के कोई साधन नहीं उसके पास स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो कर्म नहीं कर रहा है काम कर्म नहीं करता इससे शरीर प्राप्ति के कारण भी नहीं है साधन नहीं है जो प्राप्त तो हो सके अब इस जन्म में जो भोगने वाला कर्म था वो भोग करके समाप्त हो गया बस अनायास मुक्ति है मोक्ष से है उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं कुछ कर्म करते रहे कुछ कर्म न करें बस इतने से काम चलता है का पूर्वांग समय हो गया है नहीं रखते फिर ओम पूर्ण पूर्णम पूर्णा पूर्ण गच्छते पूर्णश पूर्ण पूर्णमे व्यम स